माँ की बातें स्वामी ईशानानंद लक्ष्मी देदी वह मंदिर आदि सब होने से वह हम लोगों की देखरेख में रहेगा तो इनके रामलाल दादा और शिवू दादा के लड़के आदि ही सब पूजा करेंगे रहेंगे माँ वैसा कैसे होगा ये लोग सब साधु भक्त हैं इन लोगों में क्या जाति पाति का विचार है कितने देशों के सब लोग साहब लोग आएंगे यहाँ रहेंगे प्रसाद पाएंगे हम लोगों का तो सब भक्तों को लेकर ही कारोबार है तुम लोग हुए संसारी तुम लोगों का समाज है लड़के लड़कियों के विवाह आदि की बात है तुम लोगों का उनके साथ क्या रहना हो सकेगा इसी प्रकार कुछ और बातचीत के बाद माँ ने कहा तुम लोगों के अभी जिस प्रकार के घर हैं उसी प्रकार के घर टीन के छप्पर देकर अलग से दूसरे स्थान में योगी लोगों के खलिहान के पास अथवा पश्चिम की ओर बनवा दिया जाएगा लक्ष्मी दीदी तब क्या रघुवीर और शीतला ठाकुर का जो मंदिर बनेगा उसमें रहेंगे माँ वैसा कैसे संभव है वे तो तुम लोगों के गृह देवता हैं तीज त्यौहार में तुम्हारे यहाँ की बेटी बहुएं पूजा अर्चना करेंगी वैसा नहीं हो सकता वे लोग रघुवीर के लिए अलग से पक्का मंदिर बना देंगे पास से एक रास्ता रहेगा जिससे महिलाएं आ जा सकेंगी तुम रामला रामलाल अथवा शिबु जब वहाँ जाओगी तब तुम लोग मंदिर में ही भक्तों के साथ खाओगी और रहोगी तुम लोगों को चिंता की कोई बात नहीं ऊपर शरत महाराज के कमरे में रामलाल दादा आदि आए माँ का प्रस्ताव रामलाल दादा और लक्ष्मी दीदी ने पूरे हृदय से स्वीकार किया और शरद महाराज की सारी बातें सुनकर आनंद प्रकाश करने लगे लक्ष्मी दीदी और रामलाल दादा के चले जाने पर माँ ने मुझे बुला कर कहा देखो उस समय लक्ष्मी के साथ बातचीत करते करते उसे कपड़ा और रुपया देना भूल गई तुम कृष्णलाल के साथ एंटाली जाकर उत्सव देखाओ और लक्ष्मी को रुपया और कपड़ा दे आना एंटाली में वे लोग मूर्ति को बड़ा सुंदर सजाते हैं यह कहकर उन्होंने दो रुपया और एक कपड़ा निकाल कर दिया बाद में वे कहने लगी लक्ष्मी ठाकुर के सामने कीर्तनियों का अनुकरण कर गाते गाते नाच कर भावभंगी के साथ दिखाती थी ठाकुर ने मुझसे कहा था उसका वैसा ही भाव है तुम उसका अनुकरण करके लज्जा नहीं त्यागना जयराम बाटी से पत्र आया कि उसी अंचल का एक व्यक्ति डाका डालते समय पकड़ा गया है माँ यह सुनते ही कह उठी बेटा देखा मैं जानती थी कि उसकी डाका डालने की आदत गई नहीं है मैं यत्न करके उसे कितना स्नेह देती थी तथा कितनी सब चीज़ें देती थी इसीलिए वह मुझे मानता था मेरे पास आने से केचुए के समान रहता मुझे तो इन सब लड़कियों तथा उनके सब जेवरादि के साथ रहना होता है तुम लोग तो कब कहाँ रहोगे कुछ ठीक नहीं है दुर्जन को जैसा भी हो दूर ही रखना चाहिए माँ की बीमारी क्रमशः बढ़ती ही जा रही है बुखार केवल 102, 102.5 डिग्री तक चढ़ता है किंतु हाथ पैर की जलन के कारण बड़ी बेचैनी रहती है वे आजकल हमेशा कहती रहती हैं मुझे गंगा के किनारे ले चलो गंगा के किनारे मैं शीतल होंगी पूजनी शरत महाराज इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं किंतु डॉक्टरों ने इस अवस्था में हिलने डुलने से मना किया है एक दिन माँ मुझसे कहने लगी तुम राधू आदि इन सबको जयराम बाटी में पहुँचा आओ